व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज ए टॉक इवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर थ्री है वो भी नहीं जाएगी वो ये सोच रही है कि जिंदगी ऐसी बीती चली जाएगी और थकान लगने लगी कुछ मिनटा हुआ मालूम हो जाएगा तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है पहली बात तो ये समझनी चाहिए जो हमें मिल गया है उसको हमें पता नहीं चलता जिंदगी खुद इतनी बड़ी चीजें है जो हमें मिल गई लेकिन उसकी तो हमारे मन में कोई धन्यवाद ही नहीं हम कहते और कुछ मिलना चाहिए अगर और कुछ भी मिल जाएगा तो उसके हमारे मन में धन्यवाद बंद हो जाएगा तो हम कहेंगे और कुछ मिलना चाहिए जिंदगी बहुत बड़ी चीज है जो हमें मिली और जिंदगी इतनी असुआ चीज है जो हमें मिली कोई दो अरब सूरज दो अरब सूरजों पर इतने ही अरब पृथ्वी है इन सूरजों की और इसी पृथ्वी पर अभी जीवन है ये लोग का सबसे बड़ा सहज था मान रहा ये है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है इस पृथ्वी पर भी एक थोड़े प्रकार की योनियां है उनमें भी अकेले मनुष्य को थोड़ा सा बोध बोध जीवन अकेले मनुष्य के कारण है घटना है जीवन का होना और चेतना का होना लेकिन हम कहते हैं कि जीवन बेकार मालूम पड़ता है क्योंकि कुछ और मिलता है पहली भूल तो ये हो रही थी जीवन इतनी बड़ी घटना है, जीवन मिल गया है इससे ज्यादा और मिलने को तो हो तो भी क्या सकता है, इतनी है कि जिसको कीमत नहीं हट सकते तो अगर हम मिले तो किससे शिकायत करेंगे अगर हम न तो हम कैसे रोक सकते हैं न होने को लेकिन हम हो सकते हैं इतना अद्भुत घट तो गया है लेकिन उस तो को नहीं। तुम तो कुत्ता नहीं हो बिल्ली नहीं हो चूहा नहीं हो आदमी हो पत्थर नहीं हो तुम्हारे भीतर चेतना है बेकौड़ी की बातें हमारे लिए हम कहते हैं कि जीवन बेकार है तुम हमें कुछ और चाहिए क्या चाहिए तुम बेकार लग रही है तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो बेकार लगेगा ये तुम्हारे सोचने का मापदंड करने का ढंग ही गलत है तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम कहो बेकार तो पहली तो बात यह की जीवन की धन्यता को अनुभव करना जरूरी है अगर आनंदित होना होगा जो मिल रहा है वो क्या है इसे पहचानना जरूरी लेकिन मनुष्य के मन की दुनिया बुनियादी बोलियों की जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता एक अंधे आदमी को पता चलता है कि आंख होती तो कितना आनंद होता है, आंख वालों को कभी पता नहीं चलता कि क्या आनंद अंधे आदमी से पूछो तुम सब खोने के तैयार हो आख वालों से पूछो हो जाएगा आंख का सवाल नहीं जो हमारे पास हो दिखाई नहीं पड़ता मेरे एक मित्र हैं वो मुझे मिलने आते थे वर्षों से आते जब भी मुझे मिलने आते थे तो खुद ही इतनी बात करते थे कि मुझे सिर्फ हाँ और ना करनी पड़ती थी ज्यादा मैंने कभी उनसे बात की इधर वो बहरे हो गए इस बार आए तो बहुत रोने लगे कहने तो लगे कि मैं बहरा हो गया तो मैंने कश्मीर रोने की क्या बात तुम बह रहे थे उनके सुना उनसे बोलते भी कहीं कर भी सकते रहिए बात नहीं थी कभी बोला तो बता दूंगा मुझे तो सुनने का कोई सवाल ना सुनने का अब मुझे लगता है कि मैं छूट गया आपको सुनने से मैंने कहा तुम्हारे पास कान भी थे कि लगता जो हमारे पास है दिखाई नहीं पड़ता है जो हमारे पास नहीं है उसको और जो हमारे पास इतना है की जो हमारे पास नहीं है उसका निशान लगाना ही नहीं कठिनाई नहीं है की जो मिला हुआ है वो टिकल फारे हो जाता है वो है ही उसकी तो बात ही नहीं करनी हमें लेकिन कर हमारा कोई दावा है इसको हमें ये मिलना ही क्या मीडिया जो मेरी आखें चली जाए तो मैं खुद शिकायत करूंगा और जब तक मेरे पास आँख थी तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया वो नाखों से न ना मैंने फूल देखे न मैंने चांदी भी थी न मैंने पूरा चेहरा देखा मैंने ना आंखों से कुछ भी नहीं किया जब तक मेरे पास प्रेम तब तक न मैंने सितार सुनी ना मैंने पक्षियों के गीत सुने न मैंने कोई सुन ली बात सुनी जब कांखोगा तब मैं बैठ कर रहूंगा सुन जाएगी तब और जिंदगी जब तक तब तक करते रहे जिंदगी पर क्या कर रहे थे पहली बात तो ये समझ लेना कि अगर तुमने ये कहा कि जिंदगी बेकार चली जा रही है और कुछ की मांग अगर तुमने बना ली तो तुम उसको जाओ पहली बात दूसरी बात ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां कोई तो बना बनाया आनंद कहीं रखा है कि तुम जाओगी तुम्हें मिल जाए इस सारी दुनिया के धर्मों में गलत खेलिया आदमी को पैदा किए उन्होंने तो रेडीमेड लूक्स और एक बना हुआ आनंद जिसे रखा हुआ तो वक्त किसी दरवाजे की चादी को भीतर खजाना मिल जाए कि आनंद कहीं है जिन्होंने से हम चूंक रहे रास्ता मिल जाए तो हम भी जाके आनंद को पा ये बिल्कुल ही धुवंत बात है आनंद मिप्ति रहस्य सत्य कुछ भी कहीं तैयार रखा हुआ नहीं पैसे तो जीते हो जीने से वो जो सृजित होता है उसी से वो निर्मित होता है आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन मैं अचानक पहूँगा और आनंद एक जगह पहुंच जाऊंगा जहाँ आनंद का मंदिर है दरवाजा खोलूंगा आनंद मुझे न आनंद तो कदम कदम पर है पर है कि मैं कैसे जी रहा हूँ और अगर मैं प्रत्येक पल आनंद में जीता चला गया तो एक दिन मैं पहुँगा की फिर में कि हो गया है कि अब अब सिवाय अनुग्रह के और कुछ भी शेष नहीं तो उसको तो है उसको खोजना पड़ेगा गुरु के पास जा रहे हैं कोई चाबी बता दे कोई मैथक बता दे कोई रास्ता बता दे जिससे हम गुजर जाएं और बस आनंद से पहुंच जाएं और मजा ये है कि प्रतिपल छूटते चले जा रहे हैं आनंद का मतलब है आनंद को ढंग से जीना आनंद जो है वो डायनोमिक बात है नहीं वो निरंतर गति है जैसे कि आदमी साइकिल चला रहा है वो तो जितनी देर चला रहा है साइकिल चल रही है अब आज भी बैठ जाए कर जो वो कहें कि मुझे साइकिल चलाना खोजना कहां है कहाँ है साइकिल चलाना कहा मिलेगा मुझे जहाँ की साइकिल चलाना मैं पालू समझते तुम पागल हो चलाओ तो साइकिल चलेगी मत चलाओ बैठे रहो तो कहीं भी नहीं साइकिल चलाना कहीं रखा हुआ नहीं किसी पैकेट में बंद जहाँ तुम जाओगे खरीद लाओ तुम चलाओ आनंद जो है वो कहीं रखा हुआ नहीं लेकिन सारे धर्मों ने सब गुरुओं ने एक बड़ी ब्रांड ग्रा, धारण हमारे मन में बिठा दी कि कहीं रखा हुआ है किसी को मिल जाए और किसी को नहीं मिला है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि पल पल आनंद से जीवो और पल पल आनंद से जीने का ख्याल आ जाए तो ज़रूर जुर्म इतना आनंद तुम्हारे भीतर इकट्ठा होता चला जाए उसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाए लेकिन पल पल तो हम दुख से जिएंगे, ये भी एक दुख पालेंगे हमको आनंद नहीं मिला हुआ ये भी एक दुख पालते चले जाएंगे पल पल हम दुख से जिएंगे और दुखी होने की आदत बन जाएगी फिर आनंद आनंद मिलने वाला है? उल्टा काम कर रहे हैं कौन सी चीज में सुख ले रही हो सुख लेने की बहुत चीजें हम किसी चीज में सुख नहीं ले पाते बल्कि जिस चीज में भी सुख मिल सकता उसमें भी दुख ले लेते सुंदर आँख मुझे दिखाई पड़ती है सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है सुंदर फूल दिखाई पड़ता है सुंदर फूल को देख के मैं ये दुख ले लेता हूँ तो बगिया में नहीं खिला हुआ तो तो में फूल खिला था और उससे मैं आनंदित हो सकता था और और दो मेरी फूल की सुगंध सुगंधित हो सकती लेकिन तो वो फूल जिससे मैं सुख ले सकता था सिर्फ दुख दिया मुझे और मैं ये भाग लेते जाएगा अपने पास कोई बगिया नहीं कब अपने पास बगिया होगी कब अपना फूल खेलेगा सब तो बगिया में फूल खेल गए हम मरे जा रहे हैं वो फूल जिसने भी तुम्हें कोई दुख देने का कारण न था वो तुम दुख लेके चले हम 24 घंटे हर चीज से दुख इकट्ठा कर तो रहे हैं फिर हम चलवाते हम बड़े दुखी हो गए जीवन से थक गए कोई जिम्मेवार नहीं जिम्मेवार हम अगर थक रहे हो तो गलत ढंग से चल रहे हो अगर उग गए हो तो गलत ढंग से जी रहा, अगर दुखी होगा तो दुख इकट्ठा करता रहो तो दुख इकट्ठा करते ही चले जाओ और फिर आनंद की मांग करते रहो तो छोर कभी नहीं मिलेंगे तो जिंदगी में सुख लेना पड़ेगा हमें और जिंदगी के प्रतिपल को सुख लेना पड़ेगा क्षुद्र तम को सुख लेना पड़ेगा क्योंकि तो जिंदगी में ना कुछ क्षुद्र है ना कुछ विराट और जो क्षुद्र का सुख नहीं मिल सकता वो विराट के सुख को कभी उपलब्ध नहीं होगा जिंदगी छोटी छोटी चीजों का जोर है छोटे छोटे अंगों से मिलकर सारी इतनी बड़ी प्रथ बहुत छोटी छोटी चीजों का जोर छोटी छोटी बूंदों से मिलकर इतना बड़ा सागर लेकिन कोई कहे बूंदों से कोई मतलब नहीं हमें सागर चाहिए बस ये फंस गया दिक्कत में, इसने गलत रास्ता पकड़ लिया क्योंकि बूंद बूंद छो सागर होने वाला था बूंदते से चाहिए नहीं जब तुम भोजन कर रहे हो तब तुम आनंद से, तो से, तो से, तो से, से कर रहे हो जब तुम कपड़े पहन रहे हो तब आनंद से पहन रहे हो जब तुम मित्र से मिल रहे हो तब तुम आनंद से मिल रहे हो जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो तब आनंद से कर रहे हो जब तुमने चांद शांति तरफ देखा है तुमने को आनंद लिया जब फूल मिला तो तुमने को आनंद लिया जब दूर भरी तुम्हें शांति के लिए कोई काम लगा तो अपने सोफे से आँख बंद करके विश्राम किए तुमने कुछ भी नहीं किया और तब हम थक गए हम जाएंगे जिंदगी जब मौके दे रही है सब मौके टूट जाते हैं तो और हर चीज में हमें तरफियां बनाने अगर मुझे सुंदर चेहरा दिखाई तो उस देर चेहरे से मैंने जो सुख मिल सकता था वो मैं नहीं मिलेगा उससे दुख ले लूंगा तो वो किसी और की पत्नी है वो किसी और किसी और का बेटा है वो मैं चूक गया और वो जिसका बेटा है जिसकी पत्नी है जिसका पति है वो किसी और का चेहरा देखते परिपूर्ण हो जा रहा है वो अलग दुखी हो रहा है हम अलग दुखी सारी दुनिया दुखी हो रही है दुख तुम्हारा चुनाव तुम दुख चिंता गये तो दुख इकट्ठा हो जाए तो तो फिर बच जाओगे उसके लिए परेशान हो जाए दुख को चुनो मत कौन तू कहता है दुख को चुन लो सुख को चुनो लेकिन तुम्हारा पूरा चिंते सुख विरोधी है हम साधु आदमी को अच्छा कहते हैं दुःख चिंता है हम बड़ी मुश्किल में पढ़ रहे जो आदमी दुख चिंता वो बहुत अच्छा आदमी जो आदमी सुख चुनता है अच्छा आदमी है हम उस आदमी जिसके लिए कुछ खुदी की बात है सुख चुन लेता है और दुनिया को जोड़ने से तुम अपनी फिक्र करो और सुख सुनने की फिक्र करो 24 घंटे ऐसे जियो को हम हर चीज से सुख निकालेंगे अब देखो 24 घंटे के लिए कहाँ दुख सिर्फ 24 घंटे ये तय करके की आज जिस मिनट से लेकर चौबीस घंटे जो भी होगी जिंदगी में घटना है उसे सुख निकालने की कोशिश करेंगे हम इसे सुख ही खून चौबीस घंटे बाद तुम पाएंगे कि सुख का एक हवा तुम्हारे सामानों तक इकट्ठी हो गई मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी आदमी को दुखी होने की जरूरत नहीं जब तक कि वो बोला ही लेता है और कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो बोलना ही देता है तो हम बोला तो चाहते हैं सुखी और जो व्यवस्था करते हैं वो सब दुख की है इसलिए होगा फिर हम पूछते फिरते हैं तुम दुख इकट्ठा करोगे एक मुझे फंसा दोगे पीछे मुझसे पूछोगी कि सुखता है अगर मेरे पास सुख मिला तो वो आदमी ठीक नहीं सुख नहीं मिला फिर तुम किसी और वहाँ भी सुख मिलेगा तुम दूसरी दुनिया को ठहरा दोगे तो मेरे पास आके भी दुख चुन मैं इतना हैरान हूं कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं जानता हूँ मुझसे दुख चुनेगा तो मुझे पता चलना शुरू हो जाता है लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पता मैं जानता हूँ दुख चुनता वो मुझसे भी दुख इकट्ठा कर कर ले जाए और वही नहीं थी मुझसे दुख चुनने की क्या कुछ मुझसे कुछ मिल सकता था ठीक था नहीं तो ये ठीक नहीं अपने रास्ते कैसे ले गए उस आदमी से दुख चुनने की क्या उससे तो दुख चुन लिया जाए और वो जिससे तुम दुख चुन लोगी तुम्हें दुश्मन मालूम पड़ने लगेगा मित्र मालूम पड़ने लगेगा उस आदमी के ही मित्र हो सकते हो जो सुख चुनने की कला जानते वो आदमी जो लोग दुश्मनी रुपये देखने लगेगा जो दुख चुनने की कला सीख गए और हम दुख की कला सीख गए अभी मैं दो दिन पहले जुर्मुल आया तो मुझसे पूछने आए हैं कि शांति कैसे मिले बड़ा मन आसान है शांति खोजने आए हैं मेरे पास मन बड़ा आसान था शांति कैसे मिले उनकी वो आपकी <laughs> <laughs> तो में उनकी पत्नी ने शाम आज रा चप्पल देखी कि मखमल की तो बहुत वो है। मखमल की चप्पल क्या बदल दू <laughs> मेरे पास चप्पल नहीं भी हो तीजियों से कोई मतलब नहीं है भी वो मतलब तो नहीं तो, तो मैंने कहा आदमी अब दुख चुनने को आसान भी चुनने को भी तैयार है मेरी चप्पल से चल देना, देना? मैंने से तो चप्पल मांगने गया था जो मेरे को चप्पल दे रहे हैं अभी उसके चप्पल भी तो बात थी उससे कोई चंपल नहीं लेकिन जो आदमी अभी जो आदमी है ना अब इससे जी ने बातें की तो इसको दिखाई <laughs> तो नहीं पड़ी इसको वो चप्पल बेचते गए उनको जाएगी जी वहाँ मुझे नहीं जनता वो चप्पल तो क्या जरूरत साधु को ऐसी चप्पल पर मैंने उसकी भी साधु या साधु ये मेरे जानने की बात है इस पर कुछ भी निर्णय करना तो मुझे करना मरक्ष पर दरवाजे में पहुंचूंगा तो मैं जमात से वाले भगवान से कुछ करने लेंगे तो मैं कर लूंगा इससे पहले कुछ बातचीत चलेगी तो मैं उसके बूँगा तुमसे तो कहीं गवाही नहीं मिलूंगा तुम क्यों भी सोचा हो तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे अग्निशांति लेकिन तुम, तुम, तो तुम, तुम यहाँ से भी अशांति तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरेगा कैसे काम कर रहा इसको समझने की कोशिश करो क्या वो अशांति चुनने के रास्ते पूज रहा है दुख चुन रहा है जहां भी जा रहा है वहां से कांटे चुन रहा है तो वो चुनता चला गया फिर बहुत मुश्किल है फिर बहुत गर्व और चौबीस घंटे तुम्हारा चुनाऊंगी तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा तुम क्या चुनोगी मुश्किल हो जाओगी अगर तुम दुखिए तो तुम्हारे दुख सुनने की आदत इस आदत को तोड़ना पड़ेगा और पूरी तोड़ सकता है इसको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा और तुम्हें डर भरना पड़ेगा तो पूरे का तुम्हें क्या चुना एक चौबीस घंटे का तय कर तो लेंगे चौबीस घंटे में सुख चुनने की फिक्र इस कमरे में हम उसको सुख सुन सकती है किसी व्यक्ति से मिलो तो सुख सुन सकती है सुख बहुत द्वार है जितने द्वार सुखते हैं उतने द्वार सुखते अब उन किस तरफ खोलते हैं यह हम पर निर्भर है और जब तुम जिंदगी में सुख के ही द्वार खोलने में समर्थ हो जाते हो कि हर जगह सुख का द्वार खोल लेते हो हर जगह अंत में जीवन के जो जो इतना इतना सुख तुमको बर्फ पड़ता है ये सारे सुख की वर्षा ही तुम्हें अंत कहा जिसको तुम आनंद कहो मोक्ष कहो उसने तुम्हें देखा एक उमर थाम में मजाक में बात की उसने तो सब कुछ मजाक में कहा है और दुनिया में जो बहुत गंभीर लोग हुए उन्होंने सारी बात मजाक में कही है बंद कर और अगर बंद नहीं की तो स्वर्ग चुप जाओ तुम्हें साथ पता नहीं कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बैठते हैं झरने बते हैं तो मैं ख्याम ने कहा कि बस बहुत ही इच्छा हुआ तुम्हें बता दो मैं का अभ्यास करूं <laughs> और तुम जीवन जब इन दोनों स्वर्ग के चश्मे को पहुंचेंगे तो मेरा तो शराब पीने का अभ्यास रहेगा तुम्हारा बिल्कुल नहीं रहेगा तुम बड़ी मुश्किल जाओ, में जाओगे तुम पियोगे कैसे जिसने तुम्हें नहीं दिया तो झरने में कैसे पियेगा उमर खान ने में तो मैं तो कुंडा था कि अभ्यास बना रहा है अभ्यास बढ़ाते चला जाऊंगा ताकि जो पूरी नदी निधि समझे वो निधि को खड़े रहिए वो सुना अब वो बात बिल्कुल ठीक ही कह रहा है जिसने कुख नहीं जाना वो अविराट आनंद को कैसे जानेगा जिसने क्षण में सुख नहीं जाना वो शास्त्र सुख को कैसे जानेगा लेकिन अब तक उन्हें जो लॉजिक सिखाया गया वो उल्टा वो ये कहता क्षण के सुख तो छोड़ो ये छोटे सुख छोड़ोगे तो तुमको स्थाई से मिलेगा ये तर्क ठीक मालूम होता है लेकिन गलत जिसने का भी शब्द जानाई से कैसे जान सके? में शराब पीना जिसने सीखी है वो तो जबड़ों की शराब में भी डूब सकता है वो जो छिड़ से सुखना रहे कुंडक क्षेत्र में रहने वाले सब कुंडूते देते देते तुम्हारी वो क्षमता हो जाएगी जो तुम पूरे सागर में डूब सकते मेरी दृष्टि अगर तुम्हें समझनी हो तो तो मैं क्षणवादी हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि क्षणवादी ही शाश्वत को उपलब्ध हो सकता है मैं सुखवादी हूं क्योंकि मैं मानता हूँ सुखवादी ही आनंद को उपलब्ध हो सकता और जिंदगी में कुछ भी त्याज नहीं है सिवाय दुख चुनने की प्रवृत्ति के कुछ भी त्याज नहीं है और जो लोग करते फिरते तो वो उल्टे लोग वो वो दुख को ही चुनते फिरते वो दुख को चुनते फिर तो दुख को, तो को चुनो मत और अगर चुनना तो पूरे मन से चुना फिर उसके लिए रहो जिन महीने तुम्हारा चुना तब तो फिर उसमें भी एक रस आया, फिर उसकी फिक्री चुन गए फिर ये लगता है कि हम थक गए हम हार गए थकोगे क्योंकि दुख ऐसे प्रचुल्लित रखे चौबीस घंटे के लिए तय करूंगा सच जीने का हम चौबीस घंटे में जहां भी जो भी की तो ये जो आ जाए। तो फिर कहीं आनंद कहीं रखा नहीं जहां तुम पहुंचोगे आखिर में और वो तुम्हें मिल जाएगा वो जब तुम चल रही हो तभी तुम्हें को निर्मित करती जा रही हो वो तुम्हारे भीतर घनी भूत होता जा रहा है होता। मैं साथ पीछे कह रहा था जब अमिताभ नदी के बाबत में पढ़ रहा तो वो इतनी बड़ी नदी सारी दुनिया की सबसे बड़ी नदी जहां से निकलती है वहां एक एक बूंद टपकती है और एक एक बूंद दी सेकंड के बाद टपकती दुनिया की सबसे बड़ी नदी एक बुन के के एक बुन को टपकने के जगह से पैदा हो और वो एक एक बुन भी बीस सेकंड से गैप से टपकती 20 सेकंड में बनता पाती है तब एक बुद्ध जीवन का राज यही है यहाँ अगर 20 बीस सेकंड में एक एक बुन सुब भी मिल जाए तो उन्हें जान का आनंद उपलब्ध हो जाए लेकिन तुम अगर बूंद के खिलाफ तो तुम जानो फिर तुम्हें कभी आनंद उपलब्ध होने वाला कोई तो आदमी हो सकता कि क्या है ये धूम का टपना लगा रखा है कहीं घूम टपांगे तो नदी देने वाली बंद ये सब क्षणिक सुख बंद करो शासव की चाह करो तर्क ठीक है लेकिन सभी तर्क ठीक जो मालूम पड़ते हैं वस्तुतः ठीक नहीं होते। छोड़ के पूरे सुख को भोग छोड़कर निचोड़ लोगी तो उसमें से कुछ शेख ही न रह उसको निचोड़ के फेंक दो उसमें कुछ बचो ना ताकि पीछे लौट के ना पड़े दो तो कि चूर बुरा रह गया जिसमें से और चूसने का नहीं चूंसाया पूरा पिज़ा हो और तब तुम्हारा तो व्यक्तित्व ऐसा बनता जाएगा कि वो आनंद को सब जगह से भेज लेगा अगर तुमने ऐसा सोचा कि कहीं तो मिल जाएगा कुछ और तब तो, तो, तो, तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा फिर मिलना आसान है जीवन एक कला है और कला बहुत साफ है ऐसा मत सोचना कभी कि अभी हम कैसे भी कोई तरकीब हाथ लग जाएगी और आनंद मिल जाएगा नहीं, नहीं मिलेगा क्योंकि इस बीच तुम जी रहे हो और तुम्हारी आदत मजबूत होती चली जा रही इतना हैरान होता हूँ है कि आदमी क्यों दुख चलता है हम किसी के साथ सभी झुलते रहे तो हम सब सब तरह से दुख क्यों होंगे हम इतने सेंसिटिव होते हैं उस दुख के लिए किसान को जैसे कभी घाव लग जाए ना चोट लग जाए शरीर में तो दिन रहती की भी चोट लगती रहती है फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात है जहां भी संगठी में बार बार क्यों तो लग रहा है वो रोज लगता है लेकिन रोज पता नहीं चलता था वहां पता चल रहा है वहाँ चोट तो है दुख का एक घाव बनाए हुए हैं अपने भीतर सुख तो का जो मतलब बनाया बस तो दुख घाव बनाया हुआ है बस हम घंटे सजग जरा सा, सा एक फिर खा गया, और बड़ा हो गया फिर वो तो जाता तो जाता है है और जो समझाने वाले हैं हमें सदा हैं समझाते यही कहते हैं। कि ये सब ठीक है कहीं तो आनंद और स्थान पर है वहाँ पहुँचना पड़े वो हमको भ्रांति देते हैं कहीं आनंद नहीं है तुम जाओ वही तुम्हारे चुनाव पर निर्भर तुम क्या सुनो अगर उसको ऐसा देख सको तो बदलाव वो कभी ज्यादा नहीं होता ये कहते हैं कभी, कभी बाहर का जो दबाव है वो हमारी क्षमता से ज्यादा हो जाता वो कभी नहीं होता जीवन एक क्षमता से ज्यादा हो जाएगा तो समाज को जाएगा। होगा तुम बस नहीं होता क्षमता के भीतर असल में हमें अपनी क्षमता का भी कोई पता नहीं होता लोग कहते हैं असल में कोई दुख है खत्म हो जाओ बचोगे कैसे सब दुख सहनी बच्चों ले कैसे असहनी दुःख जिसकी कोशिश होती नहीं कहते ही लोग बड़ा असहनीय दुख है सहना सकेंगे लेकिन वो ये कहते भी सही चले जा रहे हैं ये भी सहने की तरकीब है ये भी वो अनुदान कर रहे सहने ये कहते वो अपने मन को राजी कर रहे सहने के लिए आदमी की क्षमता बहुत अच्छे है बड़ी गिराट बाहर का कोई दबाव अगर नहीं होगा तो तुम तो टूट जाओगे, तुम पूछने को भी नहीं बचोगे इसलिए वो तो सवाल के बाहर है, इनकी ऐसा नहीं पूछने आएगी नहीं दिए उसकी दुबा होगी बाहर का दबाव कभी इतने ज्यादा नहीं कि तुम टूट जाओ सब दबाव के जीत के तुम बच जाते वो दबाव जितने बड़ा तुम देख रही हो उतने बड़ा नहीं तो मस्ती बढ़े और वो दबाव जितने बड़ा हम देख रहे हैं वो भी हमारी कल्पना है वो भी हमारी दुख चलने की आदत है जिसकी वजह से हम दबाव देख रहे हैं और जिंदगी के सदा दो पहलू इस चीज को तो दबाव करते हैं जमीन तो तुम चलती हो जमीन थोड़ी वक्त ठीक है पूरे वक्त दबा रही थी ज़मीन खींच रही दबाव पूरे वक्त खींच रही थी और हवा पूरे वक्त दबा रही हवा का देश में करते वक्त दबा रहे जमीन का ग्रेविटी पूरे वक्त खींच रहा है जाइए कि तुम सोचते हो कि इसकी वजह से चलना बाधा पड़ रही तो गलती इसी की वजह से चल नहीं हो पा रहा है अगर पृथ्वी में खींचे हवा न डरा तुम अनंत मुक्त हो जाओ तुम्हारा दिन पता नहीं चले पृथ्वी खेचती है इसमें जमीन पे हम हवा बनाती है इसमें जमीन पर नहीं चल पा रही एक छोटी सी कीड़ी पड़ी गई डरा वही चल रही अगर सारा दबाव हो जाए तो कीड़े और गुम और सारा जगत अनंत मुक्त हो जाए इसी वक्त विदा हो जाए ये तो मेरे मेरी जिंदगी का हिस्सा है उसके साथ में जीना है अगर वो बिल्कुल हर जाए तो तुम पागल हो जाओ तुम बच ना सकते एक मिनट इसलिए घुमाने की जरूरत है इस दवाओं का भी उपयोग करने की जरूरत है उस दबाव का भी उपयोग करने की जरूरत है सबका भी उपयोग कर रहे हैं बाहर से चौबीस घंटे दबाव होंगे उन दबाओ का उपयोग करो इन दबाओ से भी सुख लो अब इन क्या मजा है दबाव वही हो तो हमारी नजर बदल जाती है। दुश्मन को तो दूर से पकड़ के गले से लगा लू दबाव वही का वही और एक उसको गले से लगा लू दबाव वही का वही दुश्मन छुरी निकाल लेता है तो मेरी जान ले ले है मित्र तो बहुत धन्यवाद देता कि तुमने गले लगाया दबाव बिल्कुल वही का वही नजर अलग अलग है दबाव में क्या फर्क पड़ने अगर हम कोई मेजरमेंट हमारे पास वो दबाव होने का तो वो नहीं बता सकेगा कि मित्र दबाव डाला था कि दुश्मन ने दबाव डाला अगर मैं किसी को छाती से छाती से दबा लूं तो कोई मशीन नहीं, नहीं बता सकती कि दबाव में मित्र पर डाला जा रहा है कि दुश्मन पे डाला जा रहा है मशन इतना बता दें कि कितना दबाव डाला जा रहा है तो दबाव तो तथि कैसे लेते हुए इसको इसको सब कुछ नहीं दृष्टि बदलने की जरूरत है जान तक दबाव भी रहेंगे उनको सुनना पड़ेगा और तो फिर ये है कि कि हम अपने हाथ से भी लग्न को दबाने के लिए निमंत्रण देते तो अगर मैं फिक्र करने लगू कि आप मेरा बाबत क्या सोचते हैं आप मेरे बाबत क्या सोचते हैं तो आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं क्या आप मुझे दबा सकते हो मैं फिक्र नहीं करता कि के कैसे में नमन टन लगा लेकिन दबाने का कोई मतलब नहीं दबा के महार मेहनत करें आपको दबाने से कोई नहीं पड़ेगा हम चौबीस घंटे नमन टन दे रहे दबाव के लिए हम कह रहे हैं समान भी मेरे बाबत क्या सोचते हैं उसका पता लगाते फिर अब अब जब पता लग जा दबाव करना शुरू होगा क्या जरूरत है तुम फिक्र करना कौन आदमी तुम्हारे बाबत क्या सोचते इतना ही चाहती है कि मैं अपने बाबत क्या सोचता हूं तुम्हारी चाहती है कि कितनी दूसरे के बाबे सोचो क्योंकि तुम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हो तब भी तुमने दबाव डालना शुरू कर दिया फिर तो दबाव की प्रतिक्रिया भी हो हम अपनी ही जान खड़ा करते हैं हम पूरी समय जान खड़ा करते इस वक्त जान में जीने का जो रस जाता है जीने के रक्ष को प्राथमिकता दे और बाकी सब चीजों को जीने के रस का साधन बनाओ सब चीजों को मित्र को भी साधन बनाओ और शत्रु को भी बनाओ अरे ध्यान जाए तो जिस आदमी को ठीक से जीना उसके लिए शत्रु भी जरूरी तुम तो शत्रु भी जिंदगी में द्रस्ट लाभ शत्रु तो को जिंदगी दिल की खाली हो जाए तो भी जिंदगी कोई आदमी विशाल शत्रु बनाएगा बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान शत्रु बनाएगा बड़ा आदमी बड़ा शत्रु बनाएगा शत्रु भी जरूरी है वो चारों तरफ से कर सकते अगर ब्रिटिश साम्राज्य में तो गांधी को पैदा नहीं किया जा सकता गांधी को पैदा करने का कोई उपाय नहीं गांधी के पैदावार में गांधी के माँ बाप का जितना हाथ है उससे ज्यादा ब्रिटिश असली पिता और लोग है उसी बधाई नहीं है पैदा अगर जीसस को शेली तो नहीं लगता है होता तो क्रिश्चियनिटी दुनिया में होती है क्रिश्चियनिटी का जन्मदाता जीसस नहीं क्रिश्चियनिटी का जन्मदात्र जीस को शेरी तो लट्टा देती तो लट्ट नहीं का जो दबाव इससे नींद पैदा हुआ सारी चीजें दवा बरपूल बनाकर फैलती चली गई इसलिए जीस के मुकाबले हिंदुस्तान को अवतार जीत नहीं सकता इसके कारण हिंदुस्तान की किसी तीर्थों पर किसी अवतार पर इतना दबाव नहीं पड़ा गलत था इसी से बड़े बर्तन पैदा नहीं हो सके इसलिए जो धर्म बन सके उसका कारण यह आदमी मर गया उसने सब दौर लगा दिए दाव को लगाने वाले लोग थोड़े और पगेटिव होते बहुत होते जैसा कि भविष्य में हो सकते भविष्य में जीसस जीसस का पैदा होना मुश्किल हो जाए, अगर उन्होंने के लिए रखा होता, और की बुरी तरह जाते पता लगाना मुश्किल होगा जो बहुत बुद्धिमान हो तो ये भी कहते हैं जो जानता है शिक्रेट हुई तो ये भी कहते हैं इस सारे खेल में जीसस का भी हाथ था तो यानी जीसस को सुनने को तो मटकाया गया है इसमें तो जीसस का हाँ था एक माना उसके से जीसस के तरफ से प्रेरित और यह पूरा रोला तो यहां क्या हुआ और जिस योग ने जीसस को देखा, उनका ही शिष्य था और सबसे का शिष्य और इस बात की बहुत नहीं है कि वो जीसस की प्रेरणा से उसने दुश्मन को जाकर भाड़ा और जीसस के बेच अब जीसस चाहते थे भी सूर्य दिए जाए क्योंकि तो जैसे वो सूर्य लटक जाते हैं उन्होंने जो कहा है वो सदा के लिए मनुष्य के मन का अंकित हो जाता है सूर्य जो है उसे सदा सदा के लिए मनुष्य की चेतना करेगी ना प्रवाह गाड़ देगी कि वो फिर कभी हट नहीं सकती तो जीसस अपनी मृत्यु का भी उपयोग कर रहे हैं तो वो जो कहना चाहते उसको उसको अनंतकाल तक उसके वाइब्रेशन पैदा वो अपने इसलिए अपनी लटका देना चाहते स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं संभव है जिसे जैसे समझदार आदमी के लिए संभव है कि उसने अपनी का इंतजाम करवा लिया तो बहुत अच्छे जो बाहर का दबाव है जो हमें लगता है कि विपरीत है उसका उपमुख करो डरो सबका उपयोग हो तो उसको बदमा चलो उसका भी उपयोग करो जिंदगी एक उपयोग है जिसमें हम कैसा उपयोग करते हैं सब कुछ निर्दा करते और निमंत्रण क्यों देना हम तो सुख निमंत्रण दिए चले जाते हैं सुख को निमंत्रण दो जो निमंत्रण क्यों दो, दो वो ही आ जाता है द्वार पर मगर तुमने कभी सुख को मीटिश भेजी तुमने सदा दुख को भेजे वो आ गए बार बार चले आते हैं रोज किसन मेहमानों को तुमने बुलाया वो घर आ जाए कि जिनको तुमने नहीं बुलाया वो नहीं आता फिर तुम रोज कहो कि मेहमानों से कैसे छुटकारा और तुम को आज भी सुबह स्वामी जी निमंत्रण पत्र भेजे चले जाए अपने निमंत्रण पत्र भेजना बंद कर दो को बुला तुम्हें तो बोल तुम्हें हम नहीं कर और प्रतीक्षा मत करो कि कहीं अपने आप आ जाए कि हम कभी पहुंच जाएंगे और मिल जाए नहीं रोज रोज जीना पड़ेगा ऐसे कि हम प्रतिपल उसको फायदा करते हैं वो तो प्रतिपल फायदा होगा